तत्व चिंता मड़ी जीवात्मा ज्ञान नेत्रों द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विह्वल होकर कहता है अहो अहो आनंद आनंद प्रभो प्रभो क्या आप पधारे धन्य भाग धन्य भाग आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कितार्थ हुआ क्यों न हो आपने स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि अभी ते दुराचारो भजते मनन्यभाग साधुरव समय व्यवसि ही सह क्षिप्रम भवती धर्म आमा सस्व क्षतिम निगछ्छति कौंतेय प्रति न भक्त प्रणश्यति यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति की प्राप्त होता है हे अर्जुन तो निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता जीवात्मा परमात्मा के में सगुण रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने मन ही मन में उनकी शोभा वर्णन करता है अहो ऐसे सुंदर भगवान के चरण आरविंद हैं कि जो नीलमणि के ढेर की भांति चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां जिन पर रत्न जड़ित सुवर्ण के नुपुर शोभायमान है जैसे भगवान के चरण कमल हैं वैसे ही जानू और जंघादी अंग भी नीलमढ़ी के ढेर की भांति पीताम्बर के भीतर से चमक रहे हैं अहो सुंदर चार भुजाएं कैसी शोभायमान है ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है चारों भुजाओं में केजूर और कड़े आदि सुंदर सुंदर आभूषण शोभित हैं अहो भगवान का वक्षस्थल कैसा सुंदर है जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह विराजमान है तथा नील कमल के सदृश वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा भी कैसी सुंदर है जिसमें रत्नजटित हार और मणि विराजमान है एवं मोतियों की और वैजंती तथा सुवर्ण की और भांति भांति के पुष्पों की मालाएं सुशोभित है, है। सुंदर ठोड़ी लाल ओष्ठ और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका है जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के पुष्प की भांति खिले हुए हैं कानों में रत्न जड़ी सुंदर मकराकृत कुंडल है और ललाट पर श्रीधारी तिलक एवं शीश पर रत्नजड़ित किट मुकुट शोभामान है अहो भगवान का मुखारबिंद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरण देदीप्यमान है जिनके आकाश से मुकटाधि संपूर्ण भूषणों के रत्न चमक रहे हैं अहो आज मैं धन्य हूं, धन्य हूं कि जो मंद मंद हसते हुए आनंद मूर्ति हरि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ भगवान स्नान करके पधारे हैं वस्त्र धारण कर रखे हैं और यज्ञोपवी सुशोभित है इस प्रकार आनंद में विह्वल हुआ जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख सवा हाँच की दूरी पर बारह वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि में सवा हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है